शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं अब मैं पूजा सर्वोत्तम विधि बता रहा हूं, जो समस्त अभिष्ट तथा तथा सुखों को को सुलभ कराने वाली है देवताओं ऋषियों तुम ध्यान देकर सुनो उपासक चाहिए कि वह ब्राह्म मुहूर्त में सैन से उठकर कर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे प्रार्थना करें देवेश्वर उठिए उठिए मेरे हृदय मंदिर में शहन करने वाले देवता उठिए उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता महादेव आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ इस प्रकार भक्तिपूर्वक कर और गुरुदेव के चरण पादुकाओं का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाए मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दतवन करें सूर्योदय होने से पहले ही दतवन करके मुंह को सोलह बार जल की अंजलियों से धोए देवताओं तथा तो ऋषियों ष्ठी प्रतिपदा अमावस्या और नवमी तिथियों तथा तो रविवार के दिन शिव भक्त को यत्न को त्याग देना चाहिए अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए रविवार श्राद्ध संक्रांति ग्रहण महादान तीर्थ उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य गरम जल से स्नान न करे शिवभक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निषिद्ध दिनों का विचार करके ही तैलांग भ्यंग करना चाहिए जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तैलांग भंग दूषित नहीं है अथवा जो तेल इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे किसी दिन भी दूषित नहीं होता इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करे जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा अच्छा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र वह वस्त्र उठ कहलाता है उसे तभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो स्नान के पश्चात देवताओं ऋषियों तथा पितरों को तृप्त देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करे विजयोत्तमों तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्नान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए ऐसा आसन संपूर्ण अभित तथा फलों को देने वाला है उसके ऊपर बिछाने के लिए जैसा योग मिग्जचर्म आदि ग्रहण करे शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठ भस्म से त्रिपुंड लगाए से जब तप तथा दान सफल होता है भस्म के अभाव में का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड धारण करें और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करे तत्पश्चात तीन बार मंत्रोच्चारण पूर्वक आचमन करें फिर वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे दूसरी कोई भी जो वस्तु तो आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वह धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे